शिवपुराण द्रुद्ध संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब हिमाचल प्रिया सती मीना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी मीना बोली मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्भित देवर से तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ कौन मेरे दुख को दूर करेगा मेरा कुल आदि नष्ट हो गया मेरे जीवन का भी नाश हो गया कहाँ गए वे दिव्य ऋषि पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोचरूँ वशिष्ठ की वह तपस्विनी पात्री भी बड़ी धूर्त है वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया ऐसा कहकर मीना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी अरे दुष्ट लड़की तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ तो दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया हाय हाय हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौआ पाल लिया गंगा को दूर फेंक कुएं का जल पिया प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक पूर्वक जुगनू को पकड़ा चावल छोड़कर भूसी खा ली घी फेंककर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया सेह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया ब्रह्मविद्या छोड़कर कुछित गाथा का श्रवण किया बेटी तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया तुझको तेरी बुद्धि को तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिकार है तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिकार है बेटी हम दोनों माता पिता को भी धिकार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया नारद तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है सुबुद्धि देने वाले उन सप्तर्षियों को भी धिक्कार है तुम्हारे कुल को धिक्कार है तुम्हारी क्रिया दक्ष दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है तुमने तो मेरा घर ही जला दिया यह तो मेरा मरण ही है ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए सप्तर्षी लोग स्वयं मुझे अपना मुँह न दिखाए इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश करा दिया हाय मैं बांझ क्यों नहीं हो गई मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर जिसे क्यों नहीं खा डाला पार्वती आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूँगी हाय हाय तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जया कहकर मीना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण देवपति के समीप नहीं गई देवर से उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए सबसे पहले मैं पहुंचा उन्हें मुझे देखकर तुमसे तुम से, मेना से बोले नारद ने कहा पति व्रते तुम्हे पता नहीं है वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है जब उनका यथार्थ रूप नहीं है इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपने शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो तुम्हारी यह बात सुनकर मेना तुमसे बोली उठो यहां से दूर चले जाओ तुम दुष्टों और अधमों के शिरों हो मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिखपाल क्रमशः आकर यों बोले पितरों की कन्या मैने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देख कर, इन भक्त वसल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था यह सुनकर मीना ने देवताओं से बारम्बार अत्यंत विलाप करके कहा शिव का रूप बड़ा भयंकर है मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं